पांचवा प्रकरण इस प्रकरण में कुल चार ही सूत्र हैं इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक देहाभिमान ही मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है यदि व्यक्ति देहाभिमान को त्याग दे तो मुक्ति उसकी मुट्ठी में है जनक दुख सुख आशा निराशा और जीवन मृत्यु में जो सम रहता है वह तो मुक्त ही है मन के धर्म दुख सुख है चित्त के आशा निराशा एवं शरीर के धर्म जीवन मृत्यु है पर तू तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है आत्मा को तो ये द्वंद्व छू भी नहीं पाते द्वंद्वों में जो समत्व बुद्धि रखता है वह मुक्त ही है